महाभारत स्त्री पर्व पंचविंशो पंचव्य वीरों को मरा हुआ देखकर गांधारी का शोकातुर होकर विलाप करना और क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण को यदुवंश विनाश विषयक श्राप देना गांधार गांधार्युवाच काम पश्य दुर्धर सम शयान अमृतभस कंधम हतम पानसूस माधव गांधारी बोली माधव जो काबुल के बने हुए मुलायम बिछौनों पर सोने के योग्य हैं वह बैल के समान हृष्ट कंधों वाला दुर्जय वीर काम्बोजराज सुदक्षिण मरकर धूल में पड़ा हुआ है यतज सन्दिग्धौ बाहूचंदन करुणं भार्या चरुण भार्लपत्यतिदुखिता उसके चंदन चर्चित भुजाओं को रक्त में सनी हुई देख उसकी पत्नी अत्यंत तो दुखी हो करुणाजनक विलाप कर रही है परिघ श्याश्वर वह कहती है प्राणनाथ सुंदर हथेली और अंगुलियों से युक्त तथा परिघ के समान मोटी ये वे ही दोनों भुजाएं हैं जिनके भीतर आप मुझे अंक में भर लेते थे और उस अवस्था में मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त होती थी उसने पहले कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था जनेश्वर अब आपके बिना मेरी क्या गति होगी हतमधूरनाथा चेपंती मधुर स्वरा आतपे क्लाम्यमान विविधाव स्रजा क्लांता से जहाँ ते नई तनु श्री कृष्ण अपने जीवन बंधु के मारे जाने से अनाथ हुई यह रानी कापती हुई मधुर स्वर से मिलाप कर रही है घाम से मुरझाती हुई नाना प्रकार की पुण्य मालाओं के समान ये राजरानियां धूप से तप गई हैं तो भी इनके शरीरों को सौंदर्य श्री छोड़ नहीं रही है शयाणम अभिता शूरम कालिंगम बसुदन देखो पास ही कलिंगराज सो रहा है जिसकी दोनों विशाल भुजाओं में चमकीले अंगद बाजुबंद बधे हुए हैं मागधा नधिपति जयते न आवार्य सर्वतः पत्न प्रला जनार्दन उधर मगध राज्य से इन पड़ा है जिसे चारों ओर से घेरकर उसकी पत्निया अत्यंत व्याकुल हो फूट फूट कर रो रही हैं आशा माय तनिराणाम सुस्वराणाम जनार्दन मन श्रुति हरो ना तो मनो मोहयती श्री कृष्ण मधुर स्वर वाली इन विशाल लोचना रानियों का मन और कानों को मोह लेने वाला आरतनाथ मेरे मन को मूर्चित सा किए देता है प्रकृण वस्त्रा भरणारुदत्य शोक स्वास्थ्य ओपेताम मागध्य शेरते भुवि इनके वस्त्र और आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे हैं सुंदर बिछोणों से युक्त सेओं पर शहन करने के योग्य ये मगध देश की रानिया शोक से व्याकुल हो रोतु ही भूम पर लौट रही हैं नामधिपतिम कौसला पृथकृता श्रीह अपने पति कौशल नरेश राजकुमार बृहद को भी चारों ओर से घेरकर उनकी रानिया अलग अलग रो रही हैं अस्य है असत्र गाशी का बाहू बला पुनः पुनः उद्धर के बाहुबल से प्रेरित होकर फोशल नरेश के अंगों में धसे हुए बाणों को ये रानियाँ अत्यंत दुखी होकर निकालती हैं और बारंबार मूर्छित हो जाती हैं आसाम सर्वानद्या परिस्त्रमात प्रमला नलीनाभानी माधव माधव इन सर्वांग सुंदरी राज महिलाओं के सुंदर मुख धूप और परिश्रम के कारण मुरझाये हुए कमलों के समान प्रतीत होते हैं। रांगरा। है ये द्रोणाचार्य के मारे हुए के सभी छोटे-छोटे सूरवीर बालक सो रहे हैं इनके भुजाओ में सुंदर अंगद और गले में सोने के हार शोभा पाते हैं रथाग्न गारम चाचि सर गति द्रोणाचार्य प्रज्वलित अग्नि के समान थे उनका रथ अग्निशाला था धनुष उस अग्नि की लपट था बाण शक्ति और गदाएं संविधा का काम दे रही थी धृष्ट दुम्न के पुत्र पतंगों के समान उस द्रोण रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए तथा भ्रतर पंच केया इसी प्रकार सुंदर अंगदों से विभूषित पांचों सूरवीर भाई केके राजकुमार सम्रांगण में सम्मुख होकर युद्ध रहे थे वे सब के सब आचार्य द्रोण के हाथ से मारे जाकर सो रहे हैं सप्त कांतर वर्माण तालत भजर इन सबके कवच स्वर्ण के बने हैं और इनके ज ताल चिन्हित ध्वजाओं से सुशोभित हैं ये राजकुमार अपनी प्रभा से प्रज्वलित अग्नि के समान भूतल को प्रकाशित कर रहे हैं द्रोणेना द्रुपदम संख्य पश्य माधव पाति महापिवार सिंह माधव देखो में ने जिन्हें मार गिराया था वे राजा सो रहे हैं मानो किसी वर में विशाल सिंह के द्वारा कोई महान गजराज मारा गया हो पांचाल का, का यह निर्मल से छत्र शरत काल के चंद्रमा की सुशोभित हो रहा है एता इन बूढ़े पांचाल को इनके दुखी पांचालानिया और पुत्र चिता में जलाकर इनकी प्रदीक्षा करके जा रही है धृष्ट के महात्मा चेद पुंगना द्रोड़ना शूरम हरती हृत चेत चेद सूर्य ध्रेतु को जो द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया है उसकी रानियां होकर संस्कार के लिए ले जा रही हैं द्रोणास्त्रम महाधनु संग्राम में द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्रों का नाश करके नदी के भेग से कटे हुए वृक्ष के समान मरक कर हो गया महारथी धृट केतु संखे शहसो शत्रुओं को मारकर मारा गया और रणथया पर सदा के लिए सो गया विदुम दिहे स्तंभ पर्युपासीता चेदिराज श्री के सबलबाधव ऋषि ऋषिकेश सेना और बंधुओं से मारे गए इस चेतिराज को पक्षी चोट मार रहे हैं और उसके स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर बैठी हैं। दास पद्र जम्बीरम सयानम आरोप्यां के रुदन तेताह दशारह कुल की कन्या सुतथ्रवा के पुत्र शिषपाल का यह सत्य पराक्रमी पुत्र रणभूमि में सो रहा है और इसे अंक में लेकर ये चेदिराज की सुंदरी रानियाँ रो रही हैं अस् पुत्र ऋषि केश सुवक्त चारुकुंडलम द्रोण बहुधा शरिय ऋषिकेश देखो तो सही इस धृट के तुके सुंदर मुख और मनोहर कुंडलों वाले पुत्र को द्रोणाचार्य ने सम्रांगण में अपने बाणों द्वारा मारकर उसके अनेक टुकड़े कर डाले हैं पितरम नो नमाजस्तम युद्धमान परिष नाजहा तितरम वीरम अद्यापी मधुसूद मधुसूदन रणभूमि में स्थित होकर शत्रुओं के साथ जूझने वाले अपने पिता का साथ इसने कभी नहीं छोड़ा आज के बाद भी वह पिता को नहीं छोड़ सका है एवं पुत्र, इसी प्रकार मेरे पुत्र के पुत्र के शत्रुवीर हंता लक्ष्मण ने भी अपने पिता दुर्योधन का अनुसरण किया है विन्दा माधव हिमांत मरुता गलता माधव जैसे में हवा के वेग से दो खिले हुए साल गिर गए उसी प्रकार अवंती देश के दोनों वीर राजपुत्र विन्द और धराशाई हो गए हैं इन पर दृष्टिपात करो कांचनांगण खरोपाक्षण विमल स्रज इन दोनों ने सोने के कब धारण किए हैं बाण खजग और धनुष लिए हैं तथा तो बैल के समान बड़ी बड़ी आँखों वाले ये दोनों वीर चमकीले हार पहने हुए सो रहे हैं अवध्या पाण्डवा कृष्ण ये मुक्ता द्रोण भीष्यातना दुर्योधना द्रोण सुच्रथा सोम दत्ता कर्णा सूरा चुतवरमण श्री कृष्ण तुम्हारे साथ ही ये समस्त पाण्डव अवध जान पड़ते हैं जो कि द्रोण भीष्म वैकर्तन कर्ण कृपाचार्य दुर्योधन द्रोणपुत्र अश्वस्थामा सिंधुराज जयद्रत् सोमदत्त विकर्ण और सूर्यीरकृत कृतवर्मा के हाथ से जीवित बच गए हैं ये हन्यो शस्त्रेगे न देवानपी नृषभा निहता संखेप्य काल से परिह जो नरश्रेष्ठ अपने शस्त्र के वेग से देवताओं को भी नष्ट कर सकते थे वे ही ये सिद्ध में युद्ध में मार डाले गए हैं यह काल का उलट फिर तो देखो यदि निहिता नोव कश्यूव निश्चय ही देव के लिए कोई भी कार्य अधिक कठिन नहीं है क्योंकि उसने क्षत्रियो द्वारा ही इन सूर्य क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार कर डाला है तदैव अन कृष्ण मह पुत्रा यदिवा कृतकाम स्म उपलब्यम गुनः श्री कृष्ण मेरे वेकशाली पुत्र तो इसी दिन मार डाले गए, जबकि तुम अपूर्ण मनोरथ होकर पुनः उपलब्ध को स्त मुझे तो शांतनु नंदन भिष्म तथा ज्ञानी विदुर ने उसी दिन कह दिया था कि अब तुम अपने पुत्रों पर स्नेह न करो तयोर ही दर्शन मिथ्या भवितु महती अचिर मे पुत्रा भस्मी भूता जनार्दन जनार्दन उन दिनों की यह दृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती थी अतः थोड़े ही समय में, में मेरे सारे पुत्र युद्ध के आग में जलकर भस्म हो गए वे, शोक वे जी कहते भारत ऐसा कहकर शोक से मूर्खित हुई गांधारी धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी दुख से उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गयी ततः को शोक परिप्रताम जगान गांधारी तन्नंतर उनके सारे अंगों में क्रोध व्याप्त हो गया पुत्र शोक में डूब जाने के कारण उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी उस समय गांधारी ने सारा दोष श्री के ही माथे मर दिया गांधार परस्परं गांधारी ने कहा श्री कृष्ण जनार्दन पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए तुमने इन्हें नट्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी शक्तना बहुभृत्यन विपणीत उभे न क्य ईतोपेक्ष तो तो नाश कुरुण मधुसूदन यस्या महाबाहो फल तस्मा महाबाहु मधुसूदन तुम शक्तिशाली थे तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुम में मौजूद थी तुमने वेद शास्त्रों और महात्माओं की बातें सुनी और जानी थी यह जा सब होते हुए भी तुमने प्रेक्षा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की जानबूझकर बुझ वंश का विनाश होने दिया यह तुम्हारा महान दोष है अतः तुम इसका फल प्राप्त करो अतरुषे आज तपह किंचित ज तेनत्वां तेन ताम दुर्वाप्य सप्ते चक्र गाधर चक्र और गदा धारण करने वाले केसव मैंने पति की सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया है उस दुर्लभ तपोबल से तुम्हें श्राप दे रही हूँ परस्परम घंथो ज्ञात कुरुपांडवा उपेक्षिता ते गोविंद तस्मा गया तिन्दे गोविंद तुमने आपस में मार काट मचाते हुए कुटुंबी कौरवों और पांडवों की उपेक्षा की है इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे तमप्योपस्थित वरसे षिसे मधुसूदन हत ज्ञातिर्हता मतू हतपुत्रो बडेचर अनाथ विज्ञात लोकेस्वन लक्षि वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी मंत्री और पुत्र तभी आपस में लड़कर मर जाएंगे तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे तवाप्यवत सुताहत ज्ञाति बांधवा स्त्रिय परिपतिश्यं ते यथिता भरत स्त्रिय इस भरतवंश की स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी तरह सगे संबंधों के लाशों पर गिरेंगी वैशम पान वाच तत् वचनम घोरम वाचदेव महामरा वाचदेवीं गाँधारी ईश दभ्योस्मर वैशम पाण जी कहते राजन व घोर वचन सुनकर महामनशी वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण कुछ मुस्कुराते हुए थे गांधारी देवी से कहा जाने हमें तदप्येव जीर्ण चलत क्षत्रिय दैवादेवि नश्यंते विष्ण नात्र संशय क्षत्रि मैं जानता हूँ यह ऐसा ही होने वाला है तुम तो किए हुए को ही कर रही हो इसमें संदेह नहीं कि विष्णुवंश के यादव देव से ही नष्ट होंगे संघर्ताचक्र नान्यो सुभे विद शुभे अवध्या अभी परस्परकृत नाशम अतः प्राप्त यादवा शुभे विष्णुकुल का संहार करने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है यादव दूसरे मनुष्यों तथा देवताओं और दानुओं के लिए भी अबद्य है अतः आपस में ही लड़कर नष्ट होंगे हे पांडवाश्र तेम सचेत भगोवरभृत संविग्ना निराशाश्चापिसे श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पाण्डव मणिमन भयभीत उठे उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ वे सब के सब अपने जीवन से निराश हो गए ये स्त्री महाभारती स्त्री परवड़ी स्त्री विलाप परवड़े गांधारी साप दानी पंचविंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी का शाप दान विषयक पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ